ये कहने के बाद विक्रांत एक बार फिर से व्हाइट बोर्ड की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगा और फिर कुछ सेकंड तक उस तरफ देखने के बाद उसने कहा अच्छा मैंने एक चीज नोटिस किया है।, तीसरे केस के को अकेले ही दे रहा है नैना ने फिर अपना सिर हिलाते हुए व्हाइट बोर्ड पर बने सस्पेक्ट वाले कॉलम की तरफ इशारा करते हुए कहा हाँ अगर उसके साथ में कोई होता तो फिर उसे आधे घायल विक्टिम के साथ भिड़ने की जरूरत नहीं पड़ती फिर उसने आगे विक्रांत को बताते हुए कहा अरे हाँ मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई फॉरेंसिक टीम ने विक्टिम के नेल से डीएनए का सैंपल ले लिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर इनके पास डीएनए चेक करने का कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो इस वजह से डीएनए टेस्टिंग के लिए इन्होंने सैंपल कहीं बाहर भेजा हुआ है अब जैसी रिपोर्ट आ जाती है ये हमें रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देंगे डी के साथ फिंगरप्रिंट की भी रिपोर्ट हमें मिल जाएगी विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मुझे भी अनुष्का ने कंफर्म बताया कि ये जो लास्ट वाला मर्डर है ये भी पहले वाले मर्डर की ही तरह हुआ है और अगर वाकई में कािल ने अकेले ही सारे मर्डर किए हैं तो फिर वो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है फिर विक्रांत ने कहा और अगर कतिल किसी का ध्यान अपनी तरफ नहीं आने देना चाहता तो फिर वो विक्टिम को खास क्राइम सीन पर ले जाकर मारने की हिम्मत नहीं दिखाता और अगर कतिल विक्टिम को किसी स्पेशल क्राइम सीन पर ले जाकर मार रहा है इसका मतलब यह है कि पहले वो कतिल उसको बेहोश करता है फिर उसके बाद वो उसे क्राइम सीन पर ले जाकर मारता है और ये काम किसी नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है नैन ने विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए अपना सिरेला दिया और फिर उसने कहा केशव पंडित की किताब में लिखा है कि काल एक वैन लेकर चलता है तो चलो मान लेते हैं कि असली कतिल वहन लेकर नहीं चलता है लेकिन फिर भी उसके पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई ना कोई तो साधन जरूर होना चाहिए ना। इस पर विक्रांत ने उत्साहित होते हुए कहा और हाँ ये सब केस आधी रात के बाद ही हुए इसका मतलब ये है कि कातिल खुद को लोगों की नजरों से बचाकर कर रखते हुए ये सब करने की कोशिश कर रहा था तो इसका मतलब ये है कि कतिल जिस भी वहीकल का इस्तेमाल कर रहा था वो दूरी के लिहाज से नहीं कर रहा था मतलब उसने किसी खास वहीकल को नहीं लिया होगा और यहां जयपुर में तीन तरह की गाड़ियां ज्यादा देखने को मिलती हैं पहला तो ये टैक्सी छोटी कार और ये ऑटो रिक्शा नैरा ने फिर सेकंड मर्डर के क्राइम सीन के एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा आज हम लोग मेघा साहनी वाले क्राइम सीन पर गए थे वहां का रास्ता तो बहुत खराब था मेन रोड से बिल्डिंग तक जाने वाला रास्ता टूटा फूटा भी था और वहाँ वो रास्ता काफी संकड़ा भी था तो मुझे नहीं लगता कि ये जो यहाँ टैक्सी चलती है वो या कोई कार सीधे बिल्डिंग तक पहुंच सकती है विक्रांत ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा और बिना किसी गाड़ी के विक्टिम की वहां बिल्डिंग तक ले जाना और फिर अंदर ले जाकर मारना बहुत मुश्किल है नैना ने विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए कहा ठीक है मैं ऐसे नोट कर लेती हूँ और कल फिर से किसी को क्राइम सीन पर भेजकर इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, के लिए कहती हूँ फिर विक्रांत ने व्हाइट बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा अच्छा वो केशव की डायरी का कुछ पता चला हम्म नैना ने ना जवाब दिया मैंने उस बारे में पता करने के लिए के के उन्होंने कहा कि अगर में ये डायरी चोरी हुई है तो फिर इसे उसी कबाड़ वाले ने चुराया होगा, जिसे उन लोगों ने घर का कबाड़ बेचा था कबाड़ वाला विक्रांत किसी सोच में डूब गया हाँ नैना ने ना कन्फर्म करते हुए कहा उसके पेरेंट्स सही बोल रहे है अभी केशव इतना फेमस राइटर नहीं हुआ है की कोई भी उसकी डायरी चुरा कुछ करने की सोचेगा कोई कबाड़ वाला ही चुरा कर ले गया होगा या हो सकता है कि केशव के पेरेंट्स ने गलती से कबाड़ के सामान के साथ ही डायरी को भी बेच दिया होगा मैंने एक आदमी को पहले ही इस बारे में पता लगाने के लिए लगा रखा है। उसके घर के उन सब के बारे में विक्रांत ने फिर कुछ पल सोचने के बाद कहा हो सकता है की कुछ और ही सच्चाई हो मतलब अगर केशव की पत्नी ने वो डायरी ली हो तो विक्रांत की इस बात को सुनकर नैना बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गई नहीं तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि सीरियल मर्डर केस का कनेक्शन भी केशव की वाइफ किरण से हो सकता है अभी कुछ कहा तो नहीं जा सकता ना लेकिन मान लो ऐसा हो तो विक्रांत ने सीधे लफ्जों में जवाब दिया वो तो जो सच्चाई होगी वो कातिल के पकड़े जाने के बाद खुद ही सामने आ जाएगी अच्छा निर्णय फिर से व्हाइट बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा अच्छा चलो एक बार चौथे विक्टिम के बारे में बात करते हैं उसकी डेडबॉडी एक अबेंडेंट फैक्ट्री की बिल्डिंग में मिली थी विक्टिम का नाम गुरप्रीत सिंह है उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से पुराने डी एन नगर ब्रांच में पहुंच गए और वहां बैठकर साथ में किसी केस पर डिस्कशन कर रहे विक्रांत और नैना काफी रात तक केस के बारे में बातें करते रहे फिर जब दोनों काफी थक गए तो फिर वहां से उठकर होटल में आराम करने के लिए चले रास्ते में जाते समय ही एक सौ चालीस परसेंट का सक्सेस रेट मिला था और उसे दो टूल्स भी दिए गए थे भले ही आज उसका रिजल्ट अच्छा था लेकिन फिर भी विक्रांत इस रिजल्ट से खुश नहीं था क्योंकि उसे खुद अभी तक ये पता था कि उसके आज के डुप्लीकेट टास्क का क्या मतलब था उसे ये सोचकर काफी आश्चर्य हो रहा था कि आखिर क्योंकि अदृश्य शक्ति ने उसके डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन को केस के दूसरे के के शक्ति बहाने से विक्रांत को कोई क्लू देना चाहती थी लेकिन विक्रांत उस क्लू को पकड़ नहीं सका और दूसरी तरफ आज का पानी वाला कोडवर्ड भी उतना क्लियर नहीं हो सका था जैसे विक्रांत और नैना होटल पहुंचे तभी अचानक से नैना ने विक्रांत से सवाल किया अरे वो लड़की कहाँ गई दिख नहीं रही कौन वो रूही विक्रांत ने नैना से कन्फर्म करते हुए कहा और फिर उसने जवाब दिया मैंने उसे कुछ पता करने के लिए भेज रखा है इस पर नैना ने विक्रांत की तरफ हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा तुम तुम पागल हो क्या अगर वो भाग गई तो नहीं नहीं भागेगी विक्रांत ने मुस्कुराते हुए नैना के लिए रूम का दरवाजा खोलते हुए कहा लेकिन अभी नैना अंदर गई भी नहीं थी कि विक्रांत का फोन बज उठा उसे तुरंत पता चल गया कि इस वक्त उसे रूही की ही कॉल आ रही है सर मेरे पास एक सुपर गुड न्यूज है रूही ने फोन पर काफी एक्साइटेड होते हुए कहा भले आपने मुझे जो पता करने के लिए भेजा था मैं वो पता नहीं लगा पाई लेकिन फिर भी मेरे पास जो न्यूज है ना, वो बहुत बड़ी न्यूज है और अगर मेरा सोचना सही है तो फिर मुझे पता है कि सीरियल मर्डर कौन है विक्रांत बिल्कुल अवाक होकर रूही की बातें सुन रहा था उसके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा था बच्चे अगर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो कोई बात नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें विक्रांत तो और नैना जस्ट अभी होटल के लॉबी एरिया में पहुंचे थे विक्रांत फोन पर रोही को फटकारते हुए कह रहा था लेकिन तुम झूठ मत बोलो प्लीज नहीं सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूं आप मेरा यकीन कीजिए रोही ने उत्साहित होते हुए विक्रांत से कहा सर आज जब मैं आपके पास से आई तब उसके बाद मैंने पूरे शहर का चक्कर लगाया समझ लो मैं हर उस प्लेस पर गई जहां पहले मेरे वहा मुझे लेकर रहा करते थे। लेकिन होगी कि वहां पर कोई भी ना तो मुझे पहचानता था और ना ही किसी को मेरे डेड के बारे में कुछ पता था कहने का मतलब वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकलने के सपने पर तो पानी फिर गया था रोहि ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा तो मैं वहां से निकलने के बाद कही स्कूल में भी गई लेकिन यहाँ किसी स्कूल में सुसाइड का कभी स ही नहीं हुआ है तो मुझे लग रहा है कि इस सीरियल मर्डर केस का नॉवल की स्टोरी से कनेक्शन नहीं है मतलब इसमें सुसाइड या कॉलेज रैगिंग से जुड़ा कोई मामला नहीं है तुम सीधे पॉइंट की बात करो विक्रांत ने जब देखा कि नैना खुद भी रूही की बात बड़े ध्यान से सुन रही है तो उसने रूही से थोड़े सख्त लहजे में बात करते हुए कहा अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है काम करना है